सहना सहनो भू सह वी तेजस्विना वह तेजस्वीनाधीतमस्विषा वह ओ शांति शांति शांति, शांति अनुवाद की 23वीं कक्षा 27वां अभ्यास चल रहा था उसमें यह प्रथम पृष्ठ का इधर का पूरा हो गया था आगे उदाहरण वाक्य तो पित्रा पुत्र उचित पिता के द्वारा पुत्र से कुछ कहा जा रहा है पुत्र में प्रथमा हो गई वस को संप्रसारण हो गया और ब्रू का प्रयोग करेंगे तो ब्रू को पहले वच आदेश उसके बाद उसको संप्रसारण भ्राता रात्रि का तृतीया में भ्रात्रा और वंद्य ऐसे ही जामात्रा श्वश स्तुयते तोष्टु धातु को दीर्घ भी हो गया है अकृत सार्व धातु मया दुहियते, अकतसार्वधा दीर्घु मैन ये सारे कर्ता हो गए अलग अलग ग्रंथ पठ्यते लेखोलिख्यते नगर नपुंसकलिंग का तो नगरम रक्ष्यते कन्या दृश्यते धन लभ्य अजा याच्यते धन याच्यते चमिष्मा ये कर्ता हो गए दान दीये वस्त्राणि वस्त्र धीये पहने जा रहे हैं धारण किए जा रहे हैं तंडुला माशा यवाच नीयनते ले जाए जा रहे हैं और गृहते में स्था को, आ, आकार को इकार भी हो घूमा स्था गापा जाति गानम गीयते गा को भी इकार हो गया जलम पियते पाको भी इकार हो गया लोग इसमें पढ़ी हुई है घू अलग है और का माथा मास्था गा पा और जहाती तो जहाती का हो गया कार्यम हिय कार्य छोड़ा जा रहा है अवसीयते शत्रु को समाप्त किया जा रहा है तई ही कार्याणी क्रियंताम तो तय ही करता हो गया कार्याणी कर्म प्रथमा का बहुवचन है ये और कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में क्रियताम उनके द्वारा कार्य किए जाएं धनानी ह्रियंताम ये क्रिह्री में रिंग शिंग शु इससे रिंग आदेश हो गया वस्त्राणी ध्रियंताम यहाँ भी ऐसे ही है वस्त्र पहने जाएं बालाश्रय भ्रियंताम बालकों का पोषण किया जाए भरण पोषण पाठाश्च्रय स्मरियताम गुण हो जाता है, है, है, तो आगे है। से से ऊपर से तो तो आ रही तेन भोजन गिरते भोजन निकला जाता है यानी खाया जाता है तो यहाँ रीत धातु से कार हो जाएगा रपर के साथ में शब्द उद्गी शब्द बोला जाता है जलम तीर्यते जल से पार हुआ जाता है जल को तैर रहा है कार्यम पूर्यते यहाँ उदोष्ठी पूर्वस्य से उकार रपर हो जाएगा और दीर्घ भी हो जाएगा सखा सखा रिंग हो गया का किया जा, जा, जा तेना वचन उच्यते गुरु को वचा देव संप्रसारण इज्यते धातु को संप्रसारण किया जा रहा है यहा धातु को संप्रसारण बीज बोए जा रहे हैं भार उहते यहाँ वह को संप्रसारण हो गया और पुष्पम गृहते ग्रह को भी संप्रसारण हो गया प्रच्छ को भी संप्रसारण हो गया मया रिपुर जीयते तो जी को दीर्घ हो जाएगा अकृत धातु की ओर दीर्घा अग्नऊ हुते यहाँ भी दीर्घ हो जाएगा अग्नि में यज्ञ किया जा रहा है हवन किया जा रहा है हाँ हाँ वही है फलानी चीयंते यहाँ भी दीर्घ हो गया और दुग्धम मथ्यते धातु मंथ है नकार का अनिता हलोपधाया कुति से लोप हो गया ऐसे ही दुर्जन बद्यते यहाँ भी नकार का लोभ हो गया गुरु कथ्यते यहाँ अनिच का लोभ हो गया भोजनम से भक्ष हो गया का है। का और समान अर्थ होगा तो दो धातु क्यों होंगी हु।, हु का अर्थ है दान आदान अदन देना लेना खाना और यज का अर्थ है देव पूजा संगतिकरण और दान भुदानार। भुदानार। तेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है तो त्वया पाठ पठ्यते अब तेरे द्वारा त्वया के कारण से उत्तम पुरु। मध्यम पुरुष नहीं आएगा क्रिया में क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार आनी है तेरे द्वारा लेख लिखे जाते हैं त्वया लेखा लिखा आपने क्या लिख लिया ना ये में दिया ना तो ये क्वेश्चन तो है ही कैसे होगा तया, तया लिखा हो हाँ, हाँ, है आपने ये तया चीज़ होती है त्वया। त्वया। लेखा लिखियंते विसर्ग भी आपने लगाए वो भी अशुद्ध है और लिख्यते क्रिया भी अशुद्ध है आपकी गोपाल के द्वारा दूध दुहा जाता है गोपाले न दुग्धम दुह्यते राजा के द्वारा नगर की रक्षा की जाती है तो नृपेण नगरम रक्षियते शिष्य के द्वारा भार ले जाया जाता है शिष्यण भारो नीयते ह्रियते उयते मेरे तेरे और राम के द्वारा दान दिया जाता है मया त्वया रामेण च दानम दियते जलम पियते जल पिया जाता है पुस्तकें रखी जाती हैं पुस्तक ध्रियंत या स्थापित स्थापित तो घर नहीं आई अभी ध्रियंत वस्त्र नापा जाता है वस्त्र मियते माँ धातु से गाने गाए जाते हैं गाना नि नगर में रहा जाता है नगरे या बस धातु बोलेंगे तो पुष्यते नई क्यों नहीं ले लेते फिर हुँ? क्यों उसके पीछे पड़े हैं पुराने के घर छोड़ा जाता है गृहते अथवा त्यज्यते और पाप नष्ट किए जाते हैं पापा नीच अब सीयते अथवा नश्यंते लेकिन नश्यंते तो नहीं होगा नष्टातु तो नष्ट होने में आती है या नष्ट करने में स्वयं नष्ट होने में आती है पाप स्वयं नष्ट होंगे तब कहा जाएगा नश्यंत अगर नाश किए जा रहे हैं तो नाश्यंते बोलेंगे फिर निच करके है ना का हाँ तो वहां तो ठीक है अंतकर्मणी अंत करना करना होना नहीं करना तो नष्ट होना और नष्ट करना दोनों में अंतर हो गया ना तो नाश्यं होगा अगर नष्ट का प्रयोग करेंगे तो मेरे द्वारा खाना खाया जाए मया भोजनम भक्षिये हाँ भक्षता भी हो जाएगा खाद्य भी हो जाएगी खाद्यत या खाद्यताम, खाद्यता भक्षयत उपदेश कहा जाए तो उद्गीर्यत अथवा अध्ययन पूर्ण किया जाए पूर्यताम अथवा पूरी तैरा जाए तीर्यताम तीरियेत और कन्या छांटी जाए कन्याच कन्याच छाटने ब्रियतां क्या संदेह है सौरभ तो किसमें अच्छा। <coughs> उसके द्वारा कार्य किया जाए तेन कार्यम वस्त्र हरण किए जाए वस्त्राणि ह्रियताम अथवा और वचन कहा जाए च उच्यतां अथवा तेरे द्वारा वस्त्र धारण किया गया वस्त्रम अध्रियता। में रा होगा छो... छोटी की मात्रा कहीं धमे री लिख दो रिंगादेश हो जाएगा द्री। आपने ध में री की मात्रा लगाई है या ध्र में ई की मात्रा लगाई है ये पूछा मैंने इसमें जी बहुत देर में, में बोल रहे हो आप जल्दी बोलो ना इसमें उसमें क्या सीधा देखो ना किसमें क्या, क्या किया है मात्रा लगा नीचे ये भी अशुद्ध हो गया तुमने क्या किया है धरा नहीं बोल सकते ध्र में ई की मात्रा बोलो ना तो भाई वही पूछा मैंने तीन भाग क्यों कर रहे हो धम एक ही मात्रा फिर धम आपने एक ही मात्रा कैसे लगाई रिंग आदेश है कि रिंग रिंग रिंग रिंग शयग लिंगशु क्या संदेह है रिंग शयग लिंगशु है या रिंग शयग लिंगशु देखो जरा आपने याद कर लिया। और फिर आपने इतने सारे उदाहरण आए ऊपर वहां भी नहीं, जो है मुझे नहीं टोका फिर कि अशुद्ध हुआ है सारा इसमें, इसमें अंताम, अंताम, अंताम है कहीं टोका ही नहीं ऊपर इतने उदाहरणों में वहां सब आपने हृस्वी रिकार्ड स्वीकार कर लिया में तो तया तो वस्त्राणी ध्रियता अथवा नहीं अयत वस्त्र है तो वस्त्रम वस्त्रत पाठ पूछा गया है? पाथोंौ। पाथोंौ। प्रिछ्यता। प्रिछ्यता। शत्रु जीता गया तो शत्रु शत्रु शत्रुरजीयत जीयते है ना तो जीयते का अजीयत हम्म रजी रजी <coughs> शत्रु रजीयत गुरु की स्तुति की गई गुरु रतूयत समुद्र मथा गया तो समुद्र हाँ सागरों मथ्यत और समुद्र भी बोलेंगे तो समुद्रो समुद्र नपू सिले में आएगा प्रातः काल हवन किया गया प्रातः नहीं काल शब्द की अवस्था नहीं प्रातः काल थी प्रातः काल है तो, तो यहाँ भोग तो रो रते मत लगा देना कहीं क्योंकि ये रू का रेफ नहीं है प्रात फूल चुने गए पुष्पाणी क्या लिखा है हाँ पुष्पाणी चुने गए तो चुनने में ची धातु है जैसे पीछे एक बच्ची का आया था एक कन्या चुनी गई तो वहां भी हम ची का प्रयोग कर सकते हैं ब्री को भी ब्री बसल में छाटने में आता है वैसे तो और चीज चुनने में तो पुष्पाणी अचियंत पुष्पाण्यंत भोजन खाया गया भोजनम अभक्ष्यत ईश्वर का चिंतन किया गया ईश्वर चिंत्य और गुरु की वंदना की गई गुरुष्चा गुरुष्चा भाई के द्वारा चिंतन किया जाता है भ्रात्रा चिंत्यते अब चिंत्यते आदि उदाहरणों में जैसे मथ्य ते बध्य यहाँ तो नकार का लोप कर दिया था हमने लेकिन चिंतते में नकार का क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि ये? क्योंकि ये ये तो भरात्रा चिंतते हरि का भजन किया जाता है भज्यते भजन किया जाता है भजन की और धातु भी आई कोई इसमें भजन करने की तो और नहीं है कोई करने नहीं स्तुति करना अलग है भज ही है बस वही है तो अभज्यत हरिश्चय अभज्यत किया जाता अच्छा किया जाता है तो हाँ हरिश्च भज्य दुर्जन को शाप दिया जाता है दुर्जन हाँ? शप्यते बीज बीज बोया जाता है। बीज है तो जाता है, है है अब नपुंसक लिंग में तो उप्यते और धन च भाई और दामाद के द्वारा भोजन किया जाता है भ्रत्रा भोजनम दूध दोता है स जामात्र भोजन कर्तवाची में तू भी दूध दोता है दो दुग्धम धोक्षी मैं दूध नहीं दोता हूँ अहम दुग्धम न मैं ही दूध दुहू दुग्धम दोहानी दु, अथवा अथवाम उसने दूध दुहा अधोक अथवा अधोक का कार भी हो सकता है वापस और मैंने दूध दुहा अहम दुग्धम अदोहम दुग। वह दूध दुहेगा सा दुग्धम धोक्ष्यति तू भी दूध दुहेगा तुम भी दुग्धमसी अशुद्धि वाले वाक्यों में यहाँ दायते पायते इत्यादि जो लिखा है ये इकार करके बोलते हैं इसको और क्रियते में रिंग आदेश हो जाएगा और त्रियते जो लिखा है यहाँ रीत धातु और उपधा को दीर्घ और बच्चते में संप्रसारण करके बोलेंगे ऐसे ही दोहति जो है ये तो अगर भुआदि गण की होती तो ऐसा बनता अदादि गण की होने से दोगी ऐसे ही लंग में अधोक और लिट में धो दो, धोक्षति और विधलिंग में दुहिया दोहित की जगह पर चलिए अगला अभ्यास देखिए अट्ठाईसवा अभ्यास पहला शब्द है इसमें गऊ तो मूल शब्द क्या है ये गो तो गो का पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक जैसे रूप बनते हैं बैल को भी गो बोलते हैं और धेनु को भी गो बोलते हैं पुम गाय और स्त्री गाय दोनों यानी अयम गह भी कह सकते हैं ईम गौ भी कह सकते हैं भृत्य सामान्य शब्द है जन मनुष्य के लिए वेद ऐसे ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, अकेला देव शब्द ये सब लिंग अकारांत के हो गए मित्र शब्द भी अकारांत है लेकिन ये सदा नपुंसक लिंग में आता है अकेला आएगा तो समास कर देंगे तो तो समास विशेष के आधार पर बनेगा लेकिन अकेला आएगा तो ये नपुंसक लिंग में आएगा ऐसे ही आभूषण ये तो ल्युट प्रत्यान्त है भूष धातु से लखनऊ में आएगा आकारांतों में शिला पत्थर को बोलते हैं गीता हो गई पुस्तक का नाम है वार्ता बातचीत करते हैं जो या समाचार को भी वार्ता कहते हैं तो आकारांत है ये कन्या के समान चलेंगे धातु ली है उन्होंने स्वप ये स्व शि गण की और यहां पर भी रूप चलते हैं इसके स्वपीति स्वपिता स्वपंती तो इडागम हो जाता है सूत्र नहीं बोला कल तो बताया ही था उदादि सार्व धातु के आस धातु भी अदादिगण की है इसमें कोई आगम वगैरह नहीं होना है आस्ते आसाते आसते आसते लगता है सुनने में जैसे कि एक वचन बोल रहे हैं है संगता देवा भागम यथा पूर्व तो उपास कौन सा वचन है अभी तो बोला ही था कितनी जल्दी भूल जाते हो बात करते करते ही डिलीट हो जाता है उपास तो बहुवचन है क्योंकि इसमें शब्द अ नहीं है यह समय अतः का आ है जो अदेश हुआ है उसका आसते आसाते आसे आसाते, आसे आसाथे है अब उपसर्ग लगा करके रूप तो वैसे ही बनेंगे अर्थ हो जाता है इसका जानना अब अवगछति जानता है शुरू ये स्वादिगण की है तो श्रृणु प्रत्यय होगा चार लकारों में और दूसरा कार्य शुरू को चार लकारों में श्री आदेश भी हो जाएगा तो श्रृणोति श्रृणुतः शृणवंती श्रृणसी श्रृणुथ श्रृणुथ श्रृणोमी श्रृणुह श्रृणुम विश्व <coughs> प्रवेशने तो प्राय इसका प्रयोग प्रा उपसर्ग लगा करके ही हो जाता है क्योंकि पाणिनी स्वयं अर्थ कर रहे हैं विश्व का क्या अर्थ कर रहे हैं प्रवेशने स्वयं कह रहे हैं प्रा प्रे तो दादीगण की है कैसे पता लगा तो दादीगण की है ये कौन बताएंगे शीघ्रता से बोलिए ये, ये है, का नहीं तुम बताओ इसमें गुण नहीं हो रहा है यही तो उत्तर देना था आपको आप और लंबी चौड़ी व्याख्या क्यों कर रहे हैं नहीं तो प्रवेशनता रूह आंग उपसर्ग लगा करके चढ़ना अर्थ अथवा जो वृक्ष पौधे अंकुर निकलते हैं उगना यह भी अर्थ हो जाता है क्योंकि इसका अर्थ किया है पणि ने रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भावे ठीक है बीज का जन्म भी और उसी खोल दिया है प्रादुर्भाव लेकिन प्रादुर्भाव में अन्य किसी वस्तु में भी हो जाएगा और चढ़ना भी अर्थ हो जाता है इसका आंग उपसर्ग लगा करके तो आरोहती आरोहत आरोहती ऐसे गुआगण की है त्रि इसमें री मिट गया है लिख लीजिए त्रि संतरण यो हो हम्म तो उत उपसर्ग लगा देंगे तो पार होना उत उपसर्ग लगाएंगे तो और ये तो क्या बनेगा रूप इसका की है हाँ तरती उत्तरती और वो भी ऐसी हो हुँ जाएगा और यदि प्रत्यय करके बोलते हैं तो पार अर्थ जाता है और व्याप्तव स्वादिगण की है तो स्नु प्रत्यय होगा आपनोति नौती प्रलगा देंगे भुज पालना व्यवहार रक्षा करना भी अर्थ है इसका भोजन करना भी अर्थ है लेकिन रक्षा करने अर्थ में आती है ये परस्वी पद में और भोजन करने अर्थ में आती है ये आत्मने पद में इसीलिए सहनावतु सहनु भुनक तु यहाँ हम परस्वी पद बोलते हैं तो रक्षा करना अर्थ है भोजन करना अर्थ नहीं है बहुत से लोग भोजन करने से पहले इस मंत्र को बोल देते हैं वह अशुद्ध है गलत है वो तो ये वृद्धादिगण की है भूनति भूकता भुंजंती सहनऊनकू ना जुड़ जाता है ना बीच में शनम लेकिन खान अर्थ बोलेंगे तो भुंगते भूंजाते भुंजते भुंशे भुंजाते भुंग भुंजे भुंजवहे, भुंजमहे। विशेषण दिए हैं अंत तो में दो खल और दुष्ट दोनों हैं, विशेष्य के समान इनके लिंग और वचन रहेंगे ये में मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझा तो रक्षार्थ में एक ही गण की एक ही गण की गण एक ही है उधादि गण चुरादी में दिया है उन्होंने चुराद भी चुरादेव चुरादिगण के धातुओं से अण्प्रत्यय होता ही है उसके बाद फिर शब्द करके बनाते हैं रूप चोर चोर यता, समान चलेंगे पद में होगा तो सेव धातु के समान यहाँ अणिष्ठ प्रत्यय का भी ये प्रयोग बता रहे हैं अब तक अणिष्प्रत्यय का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया था तो अणिप्रत्यय करने के लिए पहले हमें हेतु संज्ञा करनी होती है स्वतंत्र कर्ता हेतु हे हे संज्ञा जब कर्ता की हो जाती है निकर्ता नाम भी है उसका हेतु नाम भी है उसके बाद फिर उस हेतु से युक्त जो धातु है हेतु मत मान हेतु वाली तो ऐसी धातु से फिर निष्प्रत्य हो जाता है और उसका सूत्र है निष्प्रत्य करने वाला हेतुमती मत च सत्याप पाश रूप बीना तुल तू, श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्म और उसके आगे हेतु मतिचय अर्थात हेतु वाली धातु से निशृत्य हो जाता है तो हेतु किसे कहते हैं प्रयोजक को तुर प्रयोजक को हेतुश्चय यानी करता जो करने वाला है वो स्वयं न करके दूसरे से कराता है जैसे पढ़ना स्वयं होता है और पढ़वाना दूसरे से लिखना स्वयं होता है लिखवाना दूसरे से जाना स्वयं होगा और भेजना किसी और के लिए तो सभी धातुओं से ये निष्पृत्य हो जाता है और निष्पृत्य करने के बाद धातुएं ये उभयपद की बन जाती हैं सारी निष्पृत्यांत धातुएं उभयपद की बन जाती है सूत्र से अणिच स्वरित कर्त क्रियाफले अपादीचंत धातु यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनिपद और कर्ता को नहीं मिल रहा है तो परस्मय पद तोंत बनने के बाद इनके रूप जैसे हम चोरयति चोरयत आदि चलाते हैं ऐसे ही इनके चलेंगे तो पाठयति पाठयतः पाठयती क्रिय से निष्क करेंगे वृद्धि भी हो जाएगी क्योंकि ऋणिष्ठ धातु है तो निष्प्रत्यय है तो वृद्धि भी हो जाएगी उपधा में आकार है तो उसको हो जाएगी जैसे पठ में पाठ हो गया और अजंत है तो जैसे क्री है तो रि को आर हो गया कार्यति कार्यतः कार्यंती कराता है कार्य लिख धातु में तो वृद्धि हो नहीं पाएगी क्योंकि न तो ये आकारोपद है न ही अजंत है लेकिन गुण हो जाएगा एक उपधा में होने से पुगंत लघु तो लेखी ले है लेती और गम धातु में थोड़ा अंतर आ जाएगा गम धातु से ऋणिज करेंगे तो गम और ई अत उपधाया से वृद्धि होगी कि नहीं लेकिन गम धातु है अमंत अमंत होने से इसको मित माना गया है मित जनी ज्रीश कनसो अमंताश धातु पाठ में सूत्र आता है उसके ऊपर है घटादयो, मितह। तो ये धातुएं मित कहलाती हैं जो अमंत होती हैं, यानी कि सूत्र है ये, मित के समान इनको मान लेते हैं मित के समान मानने से परिणाम क्या निकलेगा कि ऋणिच प्रत्यय जब परे होता है और हमने उसको वृद्धि करके गाम बना भी लिया है तो मिताम हृस्व से रस हो जाएगा तो गामयाती यही रूप चलेगा गामयति नहीं बनेगा जैसे पाठयी बनाया था चलें आगे अगर क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में द्वितीय ही रहती है क्रियाकर्ता के अनुसार होती है अब यहाँ क्या है ये क्या कहना चाह रहे है? कि तो हैं कि प्रेरणार्थक तो है ही जब ये हम इणिच कर रहे हैं तो प्रेरणार्थ में ही तो होगा तभी हेतु संज्ञा होगी उसकी तभी इणिच करेंगे हम अब जैसे कर्तवाच में हमने वाक्य बनाया कि शिष्य लेख लिखता है तो शिष्यो लेख हम लेकिन अब शिष्य स्वयं लिख नहीं रहा है अपितु तो उससे कोई कोई लिखवा रहा है, है। शिष्य से कोई लिखवा रहा है अब यहाँ क्या है जैसे पीछे था कि पाठयती जैसे कोई शिष्य को पढ़ा रहा है तो शिष्यम पाठ नहीं बोला मैंने शिष्य को पढ़ा रहा है तो शिष्यम पाठयती देवदत्ता या गुरु शिष्यम पाठयति तो यहाँ तो शिष्य कर्म है ना शिष्य कर्म हो गया जिसको पढ़ाई जा रहा है लेकिन लिखवा रहा है जब बोलेंगे हम जैसे शिष्य लेखम लिखती यहाँ जैसे कहा वहां भी अंतर आ जाएगा शिष्य को पाठ पा, शिष्य को पाठ पढ़ा रहा है लेकिन जैसे यहाँ कहा हमने कि शिष्य लेख लिख रहा है शिष्यो लेखम लिखती तो लेख कर्म पहले से विद्यमान है धातु के साथ में अब यहां शिष्य से लिखवाया जा रहा है तो शिष्य से लिखवाया जा रहा है तो कर्म तो लेखम है ही ठीक है लेकिन शिष्य अब जो करता हो गया है यहां पर तो शिष्य करता है इसमें अब यहां पर तृतीया होगी इसमें यहां तृतीय हो जाएगी तो कैसे बोलेंगे फिर शिष्य लेखम से लेख लिखवाया जा रहा है ऐसे ही नृपह भृत्ये न कार्यम कर राजा नौकर से कार्य करा रहा है तो हाँ तो वहां भी ऐसी होगा शिष्य न पाठम पाठ्य शिष्य से पाठ पढ़वाया जा रहा है जैसे बच्चों को खड़ा कर देते हैं भाई पढ़ो स्कूल में और लोग सब सुनेंगे तो बच्चे से पुस्तक पढ़वाई जा रही है बालकेना बालक न क्या पाठ्यते आगे दिया है सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यादि तो ये जो धातुएं इसमें दी हैं जैसे गति गत्य से गत्यार्थक आ गई बुद्धि से ज्ञानार्थक आ गई प्रत्यवसान प्रत्यवसान वाली धातुएं इन सब धातुओं से गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ और शब्द कर्म वाली शब्द कर्म और अकर्मक भोजन अर्थ वाली खाने अर्थ वाली प्रत्यवसन माने खाने अर्थ वाली गति गमन हाँ अर्थ वाली बुद्धि प्रत्यवसन भोजन अर्थ वाली और शब्द कर्म वाली हाँ बोलने अर्थ वाली और बाकी जो हैं अकर्मक जितनी भी हैं वो सारी ले ली गई तो इन धातुओं में क्या कहता है सूत्रिय गति बुद्धि प्रत्यवसान्थ शब्द कर्मा कर्म कर्मा कर्म शब्द कर्मा कर्म काणाम शब्द कर्मा कर्म काणाम शब्द कर्म अकर्म काणाम यहां तक तो ये पहला पद हो गया सूत्र का ठीक है अणि शब्द कर्म काणाम शब्द कर्मा कर्म काणाम अणि अर्थात जब अणिप्रत्य नहीं था तब अन्यंत अवस्था थी तब शब्द कर्म काणामणि, कर्ता, करता उस अवस्था में जो कर्ता था उस अवस्था में जो करता था सा कर्म मणि मणिकर्ता स नौ तो इन धातुओं में जो अन्यंत अवस्था में करता था उस उसकर्ता में सण जो वही कर्ता निच प्रत्यय करने के बाद अब आ रहा है वही कर्ता तो उसमें फिर तृतीया नहीं होती है उसमें द्वितीय रहेगी ठीक है जैसे इन्होंने जो धातु पहले गिना दिए जैसे जाना जानना जाना तो ये गत्य में आ गई जानना सम, जानना भी हाँ जानना समझना ये बुद्धि अर्थ में आ गई खाना ये प्रत्यवसन अर्थ में आ गई उसमें भी अद खाद और भक्ष को छोड़ दिया गया है और अन्य अकर्मक में छोड़ना और पढ़ना ये आ शब्द कर्म में हाँ। और अकर्मक धातुओं में धातु अलग से ले ली गई है ऐसे ही शब्द कर्म में बोलना भी आ गई हम्म, और देखना दृष्ट धातु का प्रयोग करेंगे ये इसमें इनके अलग वार्तिक हैं कुछ है। ऐसे ही सुनना ये शु धातु है प्रवेश प्रवेश धातु चढ़ना आरोह उत्तपसर्ग पूर्वक त्रिधातु तैरना और ग्रह धातु ग्रहण करना और आपदी धातु प्राप्ति ऐसी ही पीना ले जाना तो और ले जाने में भी जो है नीक और वह को छोड़ दिया गया है हम्म इन दो धातुओं को छोड़ दिया गया है तो जैसे अब वाक्य देखेंगे कि गमन धातु गमन अर्थ वाली धातु का प्रयोग किया गया गच्छति और अभी इणिश इसमें नहीं किया गया है तो वाक्य बन गया बालो गृहम बालक घर जाता है अब इस अवस्था में अण्यंत अवस्था में कर्ता कौन है बालक तो सूत्र कहता है कि अण्यंत अवस्था में जो करता है अणि कर्ता अवस्था में कर्म बन जाता है तो अण्यंत अवस्था में हमने कहा गमयति अब गमयति जब बोला तो उस अवस्था में बाल में तृतीया होनी चाहिए थी जैसे पीछे आया था ना शिष्य लेखम लेखयती तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था बाले न गृह गमयती लेकिन यहाँ वो पाल कर्म ही रहेगा तो बालम गृहम गमयति। ऐसे ही शिष्यान वेदम अवगमयती शिष्यों को वेद समझाया जा रहा है माता पुत्रम अन्नम भोजयति। माता पुत्र को अन्न खिला रही है ये प्रत्यवसान अर्थ हो गया हम्म गुरु छात्रम शास्त्रम पाठ शास्त्र पढ़ा रहा है तो फिर वहां भी ऐसे बनेगा वहाँ भी ऐसे बनेगा कि अध्यापक शिष्यम पुस्तकम पाठती लेकिन वहाँ दो बातें हो सकती हैं, जैसे एक होता है पढ़ना एक होता है पढ़ाना एक होता है पढ़वाना हो गया नहीं भेद है कि नहीं है पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना खाना खिलाना खिलवाना जाना भेजना भिजवाना हंसना हसाना हंसवाना ये सभी में घट जाएगा लगभग तो ये तीसरी स्टेज आ रही है वहां तो फिर यह नहीं लग पाएगा सूत्र क्योंकि अगर हम बोलेंगे अध्यापक शिष्य पुस्तकम शिष्य पुस्तक पाठ्य अर्थ अर्थ ये होगा कि पुस्तक पढ़ा रहा है शिष्य को लेकिन शिष्य से पढ़वा रहा है तो शिष्य न ही सही रहेगा अब क्योंकि लेख में जो पीछे आया था वाक्य क्योंकि धातु छाटी इन्होंने ऐसी है ये धातुए छांति ही ऐसी है अब लेख में क्या है कि एक स्वयं लिखना और एक लिखवाना तो लिखवाने में शिष्य को क्रिया करनी पड़ रही है कि नहीं लेकिन पढ़ना और पढ़ाना पढ़ाने में क्या शिष्य को क्रिया करनी पड़ रही है क्रिया तो अध्यापक ही कर रहा है अंतर आ गया कि नहीं लेकिन लिखवा रहा है तो लिखवाने में तो शिष्य को हाथ चलाने पड़ रहे हैं ना कलम चलानी पड़ रही है अध्यापक तो बैठा हुआ है तो वहां पर तृतीया आई जाएगी तो फिर पीछे वाला ही नियम लगेगा फिर हाँ चलिए वाक्य देखिए तो गुरु बाल के न लेखम लेखा जाती ठीक है यहाँ समझ में आई गया होगा बाल के नृतिया हो गई खलो दुष्टो वा भृत्य न धनम चोरजती चुर्या। चोरवा रहा है उससे तो क्रिया कौन कर रहा है सीधी सी बात अगर क्रिया कर रहा है कोई करता है तो उसमें तृतीया हो जाएगी आना होने से तो आप संभाल लीजिए बालिका बालम स्वापयति अब यहां देखो कि बालिका बालक को सुलाती है तो बालक को सुलाती अब यहाँ पर क्या है कि सोना और सुलाना लेकिन किसी और को सुबान को कहा जाए कि देखो किसी बच्चे को आदेश दिया कि उसको सुला दो अब यहाँ दो दो हो गए हेतु एक ने आदेश दिया फिर एक सुलाने की क्रिया कर रहा है दो हेतु हो गए ना तो वहाँ बदल जाएगा फिर अनुवाद यहाँ तो सीधे बालिका ही सुला रही है उसको तो बालम ठीक सुनो आप कहाँ की बात लेके बैठ जाते हो तो है ही हेतुमती उसमें क्या बात है तो हाँ तो, तो निजन तो किस में किस निजन तो तो किस में है। और किसमें होगा सुलाना क्या लग रहा है आपको बालक स्वयं सोई नहीं रहा हरि देवान अमृतम भोजयती देवों को अमृत खिला रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं। देवों को अमृत खिला रहा है और आभूषण शिलायाम आसयत स्थापय आभूषण को शिला में रखवाया स्थापित करवाया ठीक है किसी और से जिससे करवाया उसका नाम इसमें नहीं है लेकिन जिसको करवाया आभूषण को उसमें द्वितीय हुई जाएगी पुत्रम सत्यम भाष्यति क्योंकि शब्द कर्म वाली हो गई ना ये तो पुत्र में द्वितीया हो जाएगी कर्म बन जाएगा ये इनी पुत्र से सत्य बुलवा रहा है तो पुत्रम सत्यम दर्शयति पिता पुत्र को चंद्रमा दिखा रहा है इशारा करते हुए तो ये किसमें आ गई ये बुद्धक में आ जाएगी ज्ञान हो रहा है ना उसको चंद्रमा का मित्र वार्ता मित्र को वार्ता सुना रहा है उधर क्या क्या आवाज़ आ रही है और गुरु गृह प्रवेश तो गुरु को गृह में प्रवेश करवा रहा है क्या आइए आप भृत्यम वृक्षम आरो वृक्ष पर चढ़ाए गत, इतना लंबा सूत्र आ गया रामम गंगाम उत्तारयतु राम को गंगा से पार पहुंचाओ या पहुंचाए कोई और सज्जनम अन्नम इसमें आवश्यक नहीं है कि जो प्रेरणा दे रहा है उस कर्ता को वाक्य में बोला ही जाए अब जैसे यहाँ है राम को गंगा से पार पहुंचाए कौन सह इत्यादि कोई भी लेकिन ये कह कौन रहा है उसका कोई निर्देश नहीं है अभी यहाँ तो ठीक है राम गंगा से पार पहुंचाए ये कह दिया गया किसी कहा है तो ऐसे वाक्यों में निर्देश आएगा आ भी नहीं पाएगा वैसे भी वो बोलना तो पड़ेगा अहम कथयामी यद राम गंगा उत्तारयतु अब भी जिससे कहा जा रहा है वो भी क्योंकि तो राम को गंगा से पार पहुंचाए तो कौन पहुंचाए तो कोई तो होगा उसको प्रयोग कर सकते हैं सज्जनम अन्नम ग्राहयिष्य सज्जन को अन्न दिलाएगा ग्रहण कराएगा मित्रम नगरम प्राप्त मित्र को नगर प्राप्त कराता है आहारयत् के द्वारा भार ग्राम में अब यहाँ भृत तृतीय हो गई है ऐसे ही अगला तो वाक्य वैसा है चतरुवेदाह अथर्वेद गहु स्वपिति, स्वपितु स्वप्यात, स्वपिया स्वप्यति वा अब स्वपीति स्वपितु यहां तो इडागम हो चुका है ये दिख रहा है लेकिन अश्वपत में अश्वपत में कल नहीं चर्चा हुई थी रुद्धातु की हम्म धातु के रूपों में चर्चा हुई थी कल दो दो दो दो दो दो दो दो तो क्या बना था लंग्लकार में और अरोधत। अरोधत। कैसी यहाँ पर अश्वपत गार्गे अटगार्गे हो ठीक है स्वप गाम आने गो का रूप चलता है ना तो इसकी याद कर लेना गो के रूप इसमें बताना भूल गया था मैं गो के रूप और स्व धातु के रूप दसों लकारों अं। में तो गो के रूप गह गाव गावह गाम गाव गाह गवा गोभ्याम गोभी गवे गोभ्याम गोभ्यह गोह गोभ्याम गोभ्य गोह गवोह गवाम गवि गवोह गोशु गवाम होगा गो नाम गवाम क्यों होगा हम्म हम्म हम्म गो पुरे है। गो है है नूट। नूट है ना होता वो नोट नोट नोट तो तो लेकिन गो नाम बनता है कहीं कहीं वेद वेदान वेद में अच्छा, अच्छा। <laughs> तो गाम आने गोह दुग्धम ए तत्त ये ष्ठी का है गोर दुग्धम एतत, शिलाम ना पाता है, शिला पर गाय को न गिराओया नहीं नहीं गाय पर पत्थर मत गिराओ हा शिला को न गिराओ तो गबी शिलाम ना पाता है चलिए अनुवाद देखिए देव नौकर से काम कराता है तो देव हाँ भृत्ये नृत्य न कार्यम करयती ठीक है पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है पिता जनक पुत्रे न पत्र लिखयती गुरु शिष्य को गांव में भेजता है तो गुरु शिष्य अब यहाँ पर यहाँ शिष्यम ही होगा गुरु। गत्यर्थक हो गई नहीं गतिबुद्धि प्रत्यवसन तो गुरु शिष्यम ग्रामम कर्म हो जाते हैं इसमें फिर दुष्ट मनुष्य धन चोरी धन चोरी करवाता है तो दुष्टो मनुष्य मनुष्यो धनम चोरयति अब यहाँ क्या है निष्धातु है चुरादी गण की है ये चुरादी में अणिच होता ही है एक अणिच और आएगा हम्म तो जो अगला इणिच आएगा वो कैसा होगा अर्ध धातुक तो अर्धातुक पर और इट है नहीं इसको से पीछे का अणिच हट जाएगा रूप वैसा ही बनेगा तो यहाँ संगति से देखेंगे प्रसंग के अनुसार कैसे अर्थ हो सकता है क्योंकि अब इस वाक्य में अगर हम ये अर्थ करें कि चोरी करता है तो ये बन जाएगा ऐसे कि दुष्टो मनुष्यों धनम हाँ, बन तो जाएगा बन जाएगा ये भी अर्थ बन सकता है लेकिन आगे पीछे और वाक्य देखे जाएंगे फिर अगर कहीं लंबे वाक्य आ रहे हैं तो पिता पुत्र को गीता समझाता है तो पिता पुत्रम गीताम अवगमयती मित्र को भोजन खिलाता है मित्रम भोजनम भोजयति ये अप्रत्यवसान हो गई गुरु शिष्य को यजुर्वेद पढ़ाता है ये शब्द कर्म वाली हो गई गुरु वह पुत्र को आसन पर बैठाता है ठीक है चारों पढ़ लीजिए कोई बात नहीं वह पुत्र को आसन पर बैठाता है तो स आसनम, है है माता माता बालक को सुलाती है। तो माता बालकम, मित्र से धर्म कहलाए कहलावे अब यहां मित्र से कहलाए नहीं मित्र ही आएगा तो मित्रम धर्मम भाषयेत भाषयेत धर्म भाषय ठीक है भाषयतु पिता पुत्र को सूर्य दर्शय तो पिता या, या दर्शयतु दर्शयेत पिता को समाचार सुनाए तो पितरम या जनकम वार्ता श्रावयेत श्रावयतु मित्र को घर में प्रविष्ट करावे तो मित्र गृहम प्रवेशयतु या प्रवेशयेत इसमें धान आया भी था घर का एक कौन सा था ऊपर गृहम आया था ना कहीं हाँ गृहम गुरु गुरुम गृह प्रवेश दुष्ट को पेड़ पर चढ़ावे आपके वाक्य अटक जाते हैं बीच में नहीं प्रवेशन है हाँ, तक ले, ले। गति तो हो ही रही है उसमें दुष्ट को पेड़ पर चढ़ावे तो दुर्जनम या दुष्टम वृक्षम आरोह कृष्ण को यमुना पार करावे तो उत्तारयतु उत्तारयत। बालक को पुस्तक पकड़ावे ग्राहयतु बालकमत नौकर पुत्र को गांव पहुंचाए तो ग्रामम् ग्राम। ग्राम। नौकर से बोझ लिया जाए तो भौकर से बोझ लिवा जाए लिवा जावे वाक्य ऐसे है नहीं ये कुछ है? <laughs> नौकर से बोझ लिवा जावे का मतलब यह है कि नौकर से कहा जा रहा है कि तू बोझ ले जाए नौकर से बोझ भिजवाया जाए इसको ऐसे बोल दो चाहे नौकर स्वयं ढोएगा उसके लिए हम्म तृतीय आ जाएगी तो भारम भिती नारम हार अब स्व का प्रयोग गाय सोती है तो गहू स्वपिति बछड़े को देखो व्य गाय का दूध होता है मृत्यु गोर दुग्धम दोगी गाय के लिए जल लाओ तो गवे जलम आने यह गाय का बच्चा है अयम शिशुस्थी या यम लिखा हुआ है तो वाक्य पूरा बोलिए यार कितना सुंदर वाक्य हो गया आप ये वत्स और उधर इम ग तालमेल है अगर आप गो के साथ जोड़ भी रहे थे तो फिर गोम व्यक्ति कौन सी है आपकी देखिए देखिये और इम कौन सी है गाय पर बोझ न रखो तो गवी भारम न अभी माँ के प्रयोग कहा सिखाए हैं आएंगे माँ के भी आएंगे क्योंकि मां मांग में फिर आपको लूंगलकार होता है ना मांगे लूंग ोता स्वास्थ है बालक स्वीतिवीषी मैं सोता हूँ अहम् स्वी वह सोवे स स्वपितु, या स्वप्यात, तू सो अहम स्वानी या स्वप्याह, मैं अहम् स्वपानी, या स्वप्याम, वह सोया सोस्व तो आश्वादी। आश्वादी। नहीं। नहीं। उसमें धातु कितनी हैं हैं जो दी हुई पांच दी दिए ना ये क्या संख्या है इसकी दस पंचभ्यु दस पंचभ्य ये सात में ध्यान में था ना। तीसरे सात में अध्याय के दूसरे पाद के तीसरे पाद के अंत में अठानवे तीन अठानवे सात तीन अठानवे तो उसमें जो पांच धातुएं हैं पहले तो सूत्र है रुदस्ट पंचभ्य है फिर है अटगार्गे गाल हो तो ये जो पांच धातुएं हैं ये हैं इनको नोट कर लीजिए रुदिर और स्वप यानी कि रुदिर अश्रु विमोचन ये स्वप्श और श्वस प्राणने और आना चा और जक्ष भक्सन तो रुदिर श्वास अन स्व ठीक है हा तो मैंने कल बताया था ना रुद्र पंचभ्या तो केवल ईट आगम करता है रुदस्ट पंचभ्य ये जब अप्रिक्त सार्व धातु आता है तो ई टागम करता है और अट गार्गे गाल हो ये अट आगम करता है ठीक है धातुएं वही हैं पांच तो इस तरह से इनके दो जगह पर प्रथम पुरुष एक वचन क्योंकि अपरिक्त सार्वधातुक कहा मिलेगा प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का एक वचन क्या उत्तम पुरुष तो का ये क्वेश्चन नहीं है कैसे है कैसे है किस चीज का ये का तो तस्थाम आदेश हो जाता है तो वहाँ अडागम और ईडागम नहीं होंगे दो ही जगह दो दो रूप बनते हैं पांचों धातुओं में तो अस्वपीत अस्वपथ अस्वपीह अस्वपह हो गया निश्चय अब बार बार मत ध्यान देना देखते तो रुद्र स्वप और स्वस और अन और भक्ष जक्ष नहीं है हाँ जक्ष भक्ष नहीं है तो यहां पर हम इसको क्या था वाक्य सो वह सोया तो सो स्वपीत सो स्वपत दोनों बन जाएंगे इनके ऊपर के उदाहरण के वाक्य में अस्वपथ एक ही लिखा है दो बन सकते हैं ऐसे ही तू सोया भी या अस्वपह मैं नहीं सोया यहाँ एक ही बनेगा अहम न अस्वपम ना स्वपम वह सोएगा स स्वप्यति धातु ये अनिट है इसलिए इडागम यहाँ पर नहीं होगा अशुद्ध वाक्य में जैसे राम भृत्यम कार्यम करोती है तो यहां भृत्य में तृतीया हो जाएगी भृत्य न कार्यम और कार्यति इनको कहना था तो उसमें निच करके बोलेंगे ऐसे ही शिष्य को गांव भेज रहा है तो शिष्यम ग्रामम गमयती ये बुद्धि से कर्म बनेगा यह और स्वपति में स्वपीति हो जाएगा स्वपा में स्वपीमी और स्वपीत में स्वप्यात। ठीक है ये तो अगला अभ्यास तो बाद में करेंगे जी जी ये अट्ठाइस भी पूरा हो गया प्रणोध्वनि